भारत की लोक कथाएं इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं यह लोक कथा चिड़िया की नसीहत यह लोक कथा क्या होती है और कहानी और लोक कथा में क्या अंतर होता है दोस्तों जानते हो अरे भाई लोक कथा भी कहानी होती है लेकिन इसकी विशेषता यह होती है कि यह गुजरते समय के साथ-साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है जैसे आज मैंने तुम्हें कहानी सुनाई जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अपने बच्चों और पोते-पोतियों को सुनाओगे इस तरह यह कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती जाती है यह सीधी-सादी भाषा में सरल कहानियां होती हैं मनुष्य पशु पक्षी देवता दानव परियों को भी इनमें सम्मिलित किया जाता है तो आज हम तुम्हें एक नन्ही चिड़िया की कहानी सुनाते हैं वो चिड़िया जो अपनी चतुराई से चिड़ीमार के जाल से बचकर निकल जाती है एक चिड़ी मार ने बड़ी चतुराई से एक दिन फंदा लगा कर एक चिड़िया पकड़ी हस गई चिड़िया <laughs> कितने दिनों से जाल डाल रहा था आज कहीं जाकर एक चिड़िया मिली <laughs> ओ जेसी चोट चिड़ी आते है भला तुम्हारा क्या फायदा होगा नहीं नहीं नहीं मैं नहीं छोडूंगा देखो तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी तीन उपयोगी नसीहतें दोंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आती रहेंगी हां उपयोगी नसीहतें क्या करूं ये चिड़िया मुझे नसीहत देने के बहाने उड़ तो ना जाएगी ना छोडू तो क्या पता कौन सी उपयोगी बातें पता चलेंगी? सूच लो, सूच लो। अब अब ना चलेंगी सोच लो सोच लो चिड़िया थी बड़ी समझदार चिड़ीमार की आंखों में अविश्वास की भावना देखकर चिड़िया ने सीरी मार को थोड़ा लालच दिया देखो पहली नसीहत तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैठे-बैठे ही दे दूंगी अच्छा और क्या और दूसरी नसीहत उस वक्त दूंगी जब हाथ purse उड़कर तुम्हारे सिर पर बैठूंगी और रही बात तीसरी नसीहत की वह नसीहत तो ऐसी होगी कि तुम खुशी के मारे फूले ना समाओगे अच्छा अरे वाह वाह वाह अरे तीनों नसीहतों से तुमको बड़ा लाभ पहुंचेगा और तुम्हारी तकदीर खुल जाएगी अरे वाह लाभ मिलेगा तकदीर खुल जाएगी अरे वाह वाह क्या बात है क्या बात है बिल्कुल ऐसे ही होगा चिरी마 आज सचमुच आसमानजस में पड़ गया उसी इस बात की आशंका थी कि कहीं चिड़िया उसे धोखा देकर उड़ तो नहीं जाएगी लेकिन अपने लोभी स्वभाव के कारण उसके मन में यह बात भी जन्म लेने लगी कि कहीं चिड़िया की नसीहतें सचमुच उसके लिए फायदेमंद साबित हो गईं तो इस दुविधा की स्थिती में चुडी मार ने फंदा ढिला करतिया. और जैसे ही चुडी मार ने फंदा ढिला किया, चुडी आ फुदक कर उड़ती हुई चुडी मार के हाथ पर जा बैठी. मैं आजात हो गए, मैं आजात हो गए. और आ, मेरे लिए नसीहत? तु सुनो मेरी पहली नसीहत यह है कि बीते हुई बात का पछतावा कभी मत करो हैं बस यह नसीहत अच्छा ठीक है ठीक है अब मैं तुम्हारे सिर पर बैठूंगी ए चिड़ीमार अब सुनो मेरी दूसरी सी हेड ठीक है कभी भी असंभव बात का विश्वास मत करो चाहे उसे कितने ही बड़े आदमी ने क्यों ना कहा हो आ, और ना ही कभी गुजरी हुई खुशी के लिए अफसोस करो यह नसीहत तीसरी नसीहत देने से पहले मैं तुम्हें एक भेद बताना चाहती हूं क्या हां और वो ये है कि मेरे पेट में बस तोले वजन का एक मोती है अच्छा हां यह ऐसा मोती है कि सारे संसार में मिलना दुर्लभ है ओ, अच्छा अच्छा यह मोती तुम्हें धनवान बना देता मगर अफसोस है कि तुमने मुझे आजाद करके इसे खो दिया अरे ये मैंने क्या खर दिया शायद ये कीमती मूती तुमմारे भागे में नहीं था इसली तो तुमने मुझे पन्दा खोल कर मक्ते दी अरे ये मैंने क्या कर डाला एक मौका मिला था आमीर बन्ने का वो भी गवा डाला अब मैं क्या करूं अरे ये क्या कर दिया हाथ आई, सोने की चिड़िया को मैंने यूं ही जाने दिया अरे, अरे चिड़िया मैंने तो तेरी मासूमियत देखकर तुझे मुक्ति दी थी तो बहुत चतुर तो मेरे विश्वास को ही तोड़ दिया <laughs> ए चिड़ीमार अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत मैंने पहली नसीहत में कहा था ना कि बीते हुए बात का पछतावा मत करना या तो तुमने इस नसीहत को समझा नहीं या तुमने में ये बात सुनी ही नहीं अरे दस तोले का मोती मेरा दस तोले का मोती मेरे हाथ से निकल गया अरे जो चीज हाथ से निकल गई उसके लिए रोने से क्या फायदा <laughs> अरे मैंने अपनी दूसरी नसीहत में तुमसे कहा था ना कि असंभव बात पर कभी भी विश्वास मत करना नहीं तू दुख पाओगी आ, मतलब <laughs> अरे मूर्ख चिड़ी मार जरा सोच कर तो देखो मेरे सारे शरीर का वजन 4 तोले भी नहीं है फिर 10 तोले का मोती मेरे पेट में कैसे आ सकता है ह <laughs> ह हा, हा, हा, वो, वो, वो, वो, वो, वो हां ये, ये ये ये ये तो मैंने सोचा ही नहीं तो तो चिड़िया बहन अब अपनी तीसरी नसीहत भी दे दो <laughs> मैं नहीं दूंगी अरे दे दो ना मेरी प्यारी चिड़िया बहन दे दो ना तुमने उन दोनों नसीहतों पर कौन सा अमल किया जो मैं तुम्हें तीसरी नसीहत दूं तुम जैसे कुपात्र को अब मैं कोई उपदेश नहीं देना चाहती ए? अरे ना ना ना ऐसा ना करो ऐसा ना करो चिड़िया रानी ऐसा ना करो नहीं मैं तो चली कुछ समझी जीवन जीने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है अरे अरे, अरे, अरे अरे चिड़िया रानी वीष्वी नसीहत तो देती जाओ अरे अरे चिडिया रादी अरे चिडिया मैं है <स्थाँगा> चिडिया तो फुर से जंगल की ओर उड़ गई चिडिय मार जी खड़े खड़े चिडिया को पुकारते रह गए <स्थाँगा> जीवन जीने के लिए बल से अधिक बुद्धि चाहिए पता नहीं चिड़ियामार को चिड़िया की यह नसीहत समझ में आई या नहीं पर चिड़िया तो अपनी बुद्धि के कारण उसके जाल से बच ही गई है ना <laughs> चिड़िया की नसीहत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन एवं रूपांतर डॉक्टर कामिनी भटनागर कलाकार सुचित्रा गुप्ता कींती आनंद और ममता मलकानि तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्द